जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अन्वैत चंद्र जय गौरव भक्तवृंद जय अद्वैतचंद्र जय गौरवृंद चैतन्य चरितामृत अध्याय अद्याय मै संख्या अठासी गोविंदमाधव घोषय वास्ुघोष दीन भाईर कीर्तने प्रभु पाए न संतोष नोष गोविंदमाधव घोषयी वासुष तीन भाई कीर्तने प्रभु पाए न सतोष माधव घोष ययी घोष तीन भाई प्रभु न शब्दार्थ गोविंद गोविंद घोष माधव घोष माधव घोष ये ये वासु घोष वासुदेव घोष तीन भाई तीन भाइयों के कीर्तने कीर्तन में प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु पाये संतोष बहुत आनंद पाते हैं अन अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद के और यह है गोविंद घोष माधव घोष तथा वासुदेव घोष ये तीनों भाई हैं और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है तात्पर्य गोविंद घोष उत्तर राढ़ीय क्षेत्र के कायस्थ वंश के थे और वे घोष ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे आज भी कटवा के निकट अग्रद्वीप नामक स्थान है जहाँ घोष ठाकुर के नाम से मेला लगता है वासुदेव घोष ने श्री चैतन्य महाप्रभु विषयक अनेक सुंदर गीतों की रचना की और ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर लोचन दास ठाकुर ठाकुर तथा अन्य वैष्णव के गीत गीतों के ही समान प्राणिक गीत हैं ओम ज्ञानतिर ज्ञानांजनशलाकया चुरा मिलता श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाधिक हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका का राधाकांत नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिवांछाकृपा सिंधु वतिता पावन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 तो आज बहुत ही पावन दिन है एक तो है पाप मोचनी एकादशी और दूसरा है गोविंद घोष का तिरुभाव दिवस तो हम हर एकादशी में शिल प्रभुपाद का चरित्र सुनते हैं तो शिल प्रभुपाद दिलांग सभी मैं पढ़ूंगा और उस समय के लिए जो ये घोष ब्रदर्स हैं हाँ, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ये बहुत ही फेमस भाई रहे हैं चैतन्य महापुरु की लीला में तो नारद मुनि से कृष्ण कहते हैं यत्र गाया थी मत भक्ता तत्र तिष्टा नारद कि हे नारद जहाँ जहाँ मेरे भक्त हाँ मेरी चर्चा करेंगे वहाँ वहाँ मैं निवास करता लेकिन कई बार देखा गया है कृष्ण बहुत सारे वचन बोलते हैं लेकिन कई बार भक्त उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं भगवान ने कहा था कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया उठा दिया तो कृष्ण नारद को कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं मेरी कथा का वहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ रहता हूँ तो हो सकता है कि जब हम कृष्ण के बारे में चर्चा करोगे तो कृष्ण वहाँ रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं लेकिन आदि पुराण में दूसरे स्थान में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरे भक्त की चर्चा करता है तो वहाँ मैं क्या करता हूँ निश्चित रूप से रहता हूँ केवल रहता ही नहीं हो बल्कि अपने भक्ता का जो चरित्र है उसको मैं पर्सनली सुनता हूँ इसलिए भागवतम कहता है हाँ भागवतम के तीसरे स्तर में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनने के लिए बहुत श्रम उठाता है बल्कि वास्तव में एक भक्त को भगवान के बारे में सुनने के लिए बहुत श्रम उठाना चाहिए श्रम उठाने का अर्थ क्या है कि श्रवण करने के लिए जितने भी तपस्या करनी पड़े उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन यह निश्चित करना चाहिए कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है तो भागवतम कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति बहुत श्रम करता है श्रवणम में कृष्ण के बारे में सुनने के लिए और अपने गुरु से या भक्तों से श्रवण करता है तो ऐसा श्रवण किया हुआ श्रम है उसका अंतिम फल क्या है उसको कृष्ण अपने भक्त के बारे में सुनने का मौका प्रदान करते हैं ये उसका फल है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक कृष्ण की कथा सुनता है तो उसका फल क्या है कृष्ण फिर उसको भक्त का चरित्र रिवील करना शुरू करते हैं क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान का कथा तो बहुत सरल है लेकिन उनके भक्तों का जो चरित्र है जिसको जानना या समझना बहुत कठिन है इसलिए भक्त के चरित्र की तुलना पुरानों में रत्न से की गई है कि भगवान ये जो भक्त चरित्र रूपी जो रत्न है वो किसी के भी हाथ में नहीं दे देते जैसे मानो कोई रत्न हमारे पास है तो हम बच्चे के हाथ में थोड़ी देंगे हाँ वो पत्थर समझ के उसके साथ खेलने लगेगा लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसके पास हम वो रत्न दे देते हैं तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का जो चरित्र है सबको रिविल नहीं करते और सबके पास नहीं प्रदान करते जब उसने बहुत लंबे समय तक हम भगवान के बारे में सुना है तो उसका परिणाम कृष्ण उनको प्रदान करते हैं अपने भक्तों का चरित्र प्रदान करते हैं इसलिए ऐसा जो भक्त चरित्र है वो कृष्ण का फेवरेट टॉपिक है श्रवण करने के लिए जैसे हम सबका भी अपना अपना फेवरेट टॉपिक होता है जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं तो वही कृष्णा अपने भक्त के बारे में सुनना चाहते हैं और उसका प्रमाण क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो प्रतिदिन महाप्रभु ने कभी भी भागवतम क्लास मिस नहीं किया है हम तो कितनी बार भागवतम क्लास मिस करते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे तो प्रतिदिन ये शब्द आता है चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में कि प्रतिदिन प्रभु जाए कि प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जाते थे गदाधर पंडित के पास और गदाधर पंडित के पास जाकर क्या सुनते थे श्रीमद भागवतम के जो मधुरतम वचन है उनको सुना करते थे और वहां गदाधर जो साक्षर श्रीमती राधा रानी है राधा रानी ही अपने बारे में बोलने लगे या राधा रानी कृष्ण के बारे में बोलने लगे तो कितना मधुरतम होगा कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है राधा रानी के अलावा और राधा रानी के अलावा कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा कौन बोल सकता है क्योंकि ये देखा गया है व्यक्ति वही बोलता है जिसमें उसकी आसक्ति होती है सर्वसाधारण आप चेक करोगे कि किसकी किसमें आसक्ति है तो व्यक्ति उन्हीं विषयों को दोहराता रहता है असाधारण चर्चाओं में भी घुमा फिरा के व्यक्ति उसी बातों को ले आएगा जिसमें उसकी क्या होती है आसक्ति होती है मानो हमारी आसक्ति प्रसादम में है तब घुमा फिरा के कहाँ पहुँच जाएंगे प्रसादम में पहुँच जाएंगे एक भक्त थे उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया और उनको कितने भी श्लोका दो याद करने के लिए कितने भी सॉन्ग्स दो याद करने के लिए उनसे कोई याद नहीं होता था और जैसे ज्वाइन किया तब से उनको एक एक गीत याद हो गया था भगती विनोद ठाकुर का वो कौन सा था महाप्रष्णा गोविंद ने तो मतलब वो जो भक्त है जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू होता है तो हम सोचते कि अभी कब खत्म होगा हमारी मेंटेलिटी को देखो कैसे शुद्ध होंगे जैसे ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय भागवतम की शुरुआत में उच्चारण होता है तो तुरंत एक कोने में थॉट आता है अरे क्लास कब खत्म होगी हाँ ऐसी हमारी तीव्रता है श्रवण करने के लिए तो वो भक्त उसको ये जो पहले दो शब्द है महाप्रसादे गोविंदे तो ये सुन के सारा शरीर उसका रोमांचित हो जाता था पुलकित हो जाता था और वो वो भक्त अपने देखा झाड़ू भी लगा रहा है सेवक कई प्रकार की कर रहा है, तो बाकी भक्त लोग हरे कृष्णा मंत्र गुनगुनाते थे या कोई वैष्णव गीत गुनगुनाता था ये भक्त केवल एक ही प्रार्थना गुनगुनाता था महाप्रसादी गोविंदे तो उस प्रकार से आ, हम देखते हैं कि जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसी की हम चर्चा करते हैं इवन भक्तों के समाज में भी देखा गया है तो इसलिए अब आप, आपको कहा जाए एक एक भक्त थे प्रभु पद के शिष्य राधा कुंड प्रभु शायद अब वो किसी भी भक्त को पकड़ते थे और बोलते थे प्रभु जरा कृष्ण के बारे में बोलो व्यक्ति भक्त लोग भी जो कृष्ण के भक्त है वो समझते प्रभु सोचने दो कृष्ण के बारे में बोलना है मतलब आप कृष्णा के डिवोटी हो और आप कृष्ण के बारे में तुरंत नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि आपके अंदर कृष्ण के लिए कोई आसक्ति नहीं है एक प्रेमी और प्रेमिका है उस प्रेमी को बोला जाए अपने प्रेमिका के बारे में बोलो वो कहते आभे के मैं तो सपने में भी बोलता रहता हूँ तो अटैचमेंट झलकती है आपके वाणी के द्वारा हाँ कि आप कितने आसक्त हो उस व्यक्ति के प्रति या स्थान के प्रति और उस विषय के प्रति वो अपने वाणी से झलकती और प्रवपद कहते हैं मूर्ख का पता तब चलता है जब वो बोलना शुरू करता है क्योंकि कई ऐसे साधु लोग हैं या कोई ऐसे आएस, कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी रूप से आपने आपको बड़ा विद्वान दिखाते हैं और ये प्रचलन है कि जो बड़े-बड़े साधु महात्मा हैं है। उनके पास प्रश्न के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है प्रभुपाद कुरुक्षेत्र में गए थे तो कुरुक्षेत्र में जब गए तो प्रभुपाद के शिष्य व ब्रह्म सरोवर के आस घूम रहे थे स्नान कर रहे थे तो वहाँ एक साधु को देखा जिसने एक लॉक अपने कोठों में लगाया हुआ था लिटरली या छेद किया था और एक ताला लगाया था और चाबी भी रखी थी उसने कि मेरा बहुत बड़ा मौन व्रत है तो प्रभुपात कहते हैं प्रभुपात के पास भक्त आए कि प्रभुपात वो कितने बड़े तपस्वी साधु महात्मा है मौनी बाबा है जो लंबे समय से मौन रखा हुआ है मौन रखा ही नहीं बल्कि एक ताला उन्होंने यहाँ ठोका है ताला लगाया हुआ है प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग हैं, जो कृष्ण ने उनको ये मुख दिया है लेकिन उसका इस्तेमाल कृष्ण का गुणगान करने के लिए नहीं करते हैं हा क्योंकि ऐसे लोगों की आसक्ति भगवान के प्रति नहीं है वो बाह्य रूप से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े मौनी बाबा हैं जिसके द्वारा वो केवल आदर सम्मान आदि चाहते हैं तो प्रभुपद ने पूछा कि वो कैसे फिर कम्युनिकेट करते हैं आपस में व्यवहार कैसे करते हैं तो प्रभुपाल के शिष्य ने कहा प्रभुपाल एक कागज उनके पास दिया जाता है नोटबुक उनको कुछ चाहिए और कुछ तो वो सारी चीजें वो लिखता है और दूसरा भक्त फिर बोलता है फिर ये साधु लिखता है ने कहा वो मूर्ख तो बोल ही रहा है ना अपने विचारों पर कहा उसका कंट्रोल है उसने अपने ताले को तो लगाया है लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो शिष्यों को कहता है मेरा ताला क्या करो जल्दी खोलो ताकि मैं कुछ भोजन ग्रहण कर सकता हूँ तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनकी कृष्ण में कोई आसक्ति नहीं है तो जब मूर्ख लोग मूर्ख का पता तब चलता है जब वो बोलना शुरू करता है तो ये जो राधाकुर प्रभो थे वो वृंदावन या कई जगहों में कोई भी डिबोटी मिला इस कम का वो ढूंढते रहते थे और उसकी ऐसी कंधा पकड़ के कहते थे प्रभु, मुझे ना कृष्ण के बारे में बोलो वो भक्त बोल नहीं पाता था तो उन्होंने कहा कि कितना दुर्दैव है कि जो कृष्णा के डिवोटीज है वही कृष्ण के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं और कृष्ण के बारे में तो अनलिमिटेडों की गाथा है जिसकी कोई कमी नहीं है कृष्ण के कार्य कला, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम कितना अनंत है लेकिन एक भक्त हम भक्ति में आने के बाद में हम कृष्ण के बारे में उचित ढंग से जानने का प्रयास नहीं करते और कैसे जान सकते हैं उचित ढंग से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को जब आप पढ़ते हैं प्रभुपाद ने कहा कि मुझे सबसे बड़ा दुख होता है प्रभुपाद बोलते थे ना इफ यू टू प्लेस मे डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे किताबों का वितरण करो लेकिन दूसरी चीज भी प्रभुपाद ने बोली है क्या बोली है इफ यू वॉन्ट टू नो मे रीड माई बुक्स आप मुझे जानना चाहते हो आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो कितने हम लोग हैं जो प्रभुपाद की किताबों को रोज चाहे दस मिनट के लिए या आधा एक घंटे के लिए पढ़ते हैं हाँ तो आजकल इकॉन सोसाइटी में भी देखा जा रहा है कि डिवोटी बनने के बाद भी हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते नहीं है हाँ तो ये बहुत सबसे ज्यादा दुख शिल प्रभुपात को होता है प्रभुपात कहते हैं मैं बोलने के लिए तैयार हूँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन हमने प्रभुपात का मुख क्या कर दिया है बंद कर दिया है और हम कहते हैं कि मैं प्रभुपात का फॉलोअर हूँ प्रभुपाद का अनुयायी हूँ ये ग्रंथ क्या है प्रभुपाद का माउथ है क्या है प्रभुपाद का मुख है और इस मुख को प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बार बोला था आप मुझे सदैव बोलते रखो क्या करते रहो बोलते रहो। मतलब हमें हमेशा बोलना चाहता कृष्ण का गुणगान करना चाहता हूं हाँ तो उसका एक मतलब है प्रचार करो और उसका एक अर्थ यह है कि मेरे ग्रंथों को खोलो आप मेरे को को बंद करके मत रखो कि मेरे पास सारा भागवतम का सेट है है गीता है चैतन्य गीता सारे के ग्रंथ लेकिन को आपने क्या कर दिया है उनके मुख को बंद करके रखा है मानो इससे पता चलता है कि हमारा कोई अफेक्शन नहीं है किसी व्यक्ति से आप ईर्षा करते हो तो आप उससे उसको बोलने नहीं देते हो है है है ना मानो कोई व्यक्ति व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन जब हमारे अंदर ईर्षा होती है तो उसकी वाणी हमें अच्छी नहीं लगती है और उससे वो बोलना भी चाहता है तो हम क्या करते हैं आपका माउथ बंद रखो तो उसी प्रकार से इन वन सेंस कि श्रीला प्रभुपाद बोलना चाहते हैं हमने उनको इनवाइट किया अपने घर में अपने रूम में उनके ग्रंथों के माध्यम से और प्रभुपात को कह रहे प्रभुपात बिल्कुल बोलना नहीं अभी यहाँ हाँ अभी मुझे बातें करने दो हाँ तो ये कितना बड़ा मानो एक प्रकार का अपराध है इससे हमारी चेतना का पता चलता है हाँ कि हमारी कैसी चेतना है तो वास्तव में हाँ आज की चर्चा करते हैं तो प्रभुपाद के इस लीलावृत से भी भी हम चरित्र से ये भी जानते हैं कि को कई प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है लेकिन उसकी जो मूल है प्रभुपाद ने कहा ना पुस्तक ही क्या है आधार है बुक्स आर द बेसिस तो वहां से शुरुआत होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन तो प्रभुपात बोलना चाहते हैं लेकिन हम इतने मानव निर्लज्ज हैं कि प्रभुपात को क्या करके रखा है हमने उनके मुंह के ऊपर हाथ रखा है प्लीज आप बात मत करो अब क्यों बोल रहे हो जैसे संसार में कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और घर में जब पति पत्नी बच्चे होते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो इस संसार के लोग क्या करते हैं हाँ चुप भाई क्यों बोल रहे हो तो एक अपमानित करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे हृदय को भी ये महसूस होना चाहिए हाँ तो श्रील प्रभु पद हमसे बात करना चाहते हैं और प्रभु पद अपने बुखारबिंद से चर्चा करना चाहते हैं तो हमें उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्तों का चरित्र है जिसको सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी लालायत रहा करते थे और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु से सुना करते थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में थे तो दो स्थान में बैठकर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे और भागवतम से क्या सुनते थे केवल महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र इसको कहते हैं भक्त आख्यान भक्त गाथा भक्ति है चैतन्य भागवत कहता है कि भक्त की गाथा को आप सुनते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका हृदय कब विमल हो गया है और आपके हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति जागृत हो गई है ये बात भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने चैतन्य भागवत के इंट्रोडक्शन में लिखी है कि जैसे आप भक्त का चरित्र सुनोगे आपका जो भक्ति हैदाधर तो पंडित के पास छोटा गोपीनाथ मंदिर के उस गार्डन में और नरेंद्र सरोवर के तट में इसी समय सुबह के समय में और महाप्रभु कहते थे गदाधर गदाधर आप मुझे भागवतम सुनाओ गदादर कहते कहते प्रभु प्रभु कौन सा टॉपिक सुनाओ आपको? वो कहते थे आप आप मुझे गदादर आप मुझे प्रलाद महाराज का चरित्र सुनाओ और किसका ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाओ। तो ये जो भक्त चरित्र है जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन सुनते थे हा वो भगवान होने के बावजूद भी राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए आए थे लेकिन क्या सुनते थे भक्तों का चरित्र सुनते थे और हम हाँ, राधा कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं को सुनना चाहते हैं प्रभुपाद के समय में कुछ ऐसे भक्त थे हाँ लॉस एंजलिस टेम्पल में दूसरे किसी मंदिर में तो उन भक्तों ने कहा हाँ, सोचा कि ये क्या लगा के रखा है हमेशा वही बातें की जाती हैं, सोलह मालाओं का जब करो चार नियमों का पालन करो प्रभुपाद की किताबें पढ़ो आ, प्रचार कार्य में जाओ आप शरीर नहीं आत्मा हो ये बारम बार वही चीजें बार बार प्रवचनों में बोलते हैं तो कुछ ऐसे भक्त है जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा गोपी भाव क्लब क्या नाम रखा गोपी भाव क्लब तो प्रभुपाद भारत में थे तो प्रभुपाद का लंबा टूर था कई कंट्रीज में गए और जाते जाते उस टेंपल में भी पहुंचे शायद लॉस एंजलिस में ही तो प्रभुपाद वहाँ रहे काफी दिन के लिए प्रभुपाद के लिए बहुत ही सुंदर कमरा बनाया था भक्तों ने दो तीन कमरे थे जिसका सेट बनाया था कि प्रभुपाल एक रूप में जप करेंगे एक रूप में विश्राम करेंगे एक रूम में भक्तों से मिलेंगे हाँ तो इस प्रकार की व्यवस्था थी तो एक भक्त ने प्रभुपत को कहा प्रभुपाद कुछ ऐसे भक्त है, है अलग से छोटा सा और उस ग्रुप का नाम रखा है गोपी भाव क्लब और ये सारे गोपी गोपियों की चर्चा करते हैं और वृंदावन में गोपियों की जो कृष्ण के साथ लीलाएं हैं क्रीड़ाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं और उसी को बार बार सुनते हैं दोहराते हैं और ये हरी वगैरह में नहीं जाते और राधा कुंड की चर्चा करते रहते हैं प्रभुपाद ने कहा ये सारे लोग सहज क्या है ये राधा कुंड में नहीं जाएंगे ये सारे नरम कुंड में जाएंगे ऐसे वर्णिंग मैंने अभी दो दिन पहले पढ़ा प्रभुपाद ने कहा ये लोग हरी संकीर्तन में नहीं जाएंगे और राधा कुंड राधा कुंड चिल्लाते रहेंगे तो ये लोग क्या कर करेंगे इस आंदोलन को नष्ट करेंगे हाँ प्रभुपाद ने ये बोला प्रभुपाद ने कहा पहले ये जान लो हा कि आप आपके शरीर नहीं हो हा? तो सबको बुलाया प्रभुपाद ने सबकी क्लास लगाई और सब सबने प्रभुपाद की शरण लेकर तब से ये जो गोपी भाव क्लब है उसका क्या हो गया खात्मा हो गया तो हा यही स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस भाव का आस्वादन करने आए वो भी बैठ किस के किसके बारे में सुन रहे हैं भक्त के बारे में सुन रहे हैं इसलिए जब भी मौका मिलता है वैष्णव का गुणगान करने का वैष्णव की गाथा को सुनने का हमें पीछे नहीं हटना चाहिए हमें उत्साह के साथ सुनने का और चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए हाँ जिससे जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से हमें सिखाते हैं आप चैतन्य चरितम चैतन्य भागवत पढ़ते हो ऐसी कितनी घटनाएं आती है जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के बारे में सुनते हैं महाप्रभु को कोई आके किसी और भक्त के बारे में बोल रहा है तो तुरंत वो आनंदित हो जाते थे महाप्रभु कहते थे सुना उसके कार्यकलापों को महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे उन्होंने छे गोस्वामियों को यहाँ भेजा था वृंदावन में लेकिन कोई एक भक्त आ गया जगन्नाथपुरी यहाँ से घूमते हुए रूप गोस्वामी के बारे में सुना मुझे सनातन के बारे में सुनाओ क्या कर रहा है वो वहां हाँ तो बोलते थे कि रूप गोस्वामी ने ना गोविंद देव को ढूंढ के निकाला है ये किया है वो किया है प्रभु पद चैतन्य महाप्रभु ये सब सुनकर बहुत आनंदित होते थे तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद हैं जिनके नाम आप देखो गोविंद माधव और वासु वासुघोष हैं तो अधिकतर हम वासु वासुघोष से परिचित हैं क्योंकि वासु वासुघोष के कई गीत हम गाते हैं जदि गौरना है तो हाँ गौरांग तुम्हें मोरे हाँ ऐसे कई सारे जो गीत हैं वो वासुघोष के द्वारा रचित है तो ये तीनों जो भाई है ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगते हैं ये तीनों ब्रदर्स उच्च कायस्थ फैमिली में उनका जन्म हुआ था और राड देश में मतलब बंगाल में ही एक राड नाम का स्थान है वहाँ इनका जन्म हुआ था और ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे थे चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन की शुरुआत की थे, तो ये उस संकीर्तन में भी भाग ले लेते थे और चैतन्य महाप्रभु ने जो पहला आउटडोर कीर्तन किया था पहला नाम संकीर्तन रोड पे किया था उसमें भी ये भाग लिए थे तो और इनकी विशेषता क्या थी कि इनके समान कीर्तन करने वाला जो भक्त है इस संसार में कोई भी नहीं था ऐसा वर्णन आता है इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं गोविंद माधव घोष वासु वासुघोष तीन भैर कीर्तन प्रभु पायन संतोष कि ये ऐसा कीर्तन करते थे कि जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक आनंद की अनुभूति होती थी देखो चैतन्य महाप्रभु आनंद अनुभव कर रहे हैं तो ये गाने वाले कोई साधारण नहीं होंगे इसलिए तो कहा गया है वासुदेव गीते वर्णने जहार कि इनमें से जो वासुदेव घोष है उनकी गीतों को जब महाप्रभु सुनते थे वो आनंदित तो हो ही जाते थे बल्कि इन, इनका जो गान इतना मधुरतम था कि ये पत्थर या लकड़ भी इसको सुने तो वो भी पिघल जाता था जैसे चैतन्य महाप्रभु ने के बारे में बोला था चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरा एक ऐसा भक्त आएगा जिसका नाम नरोत्तम होगा किसको बोला था लोकनाथ गोस्वामी को बोला था लोकनाथ गोस्वामी को नवद्विप से यहाँ भेजना चाह रहे थे वृंदावन तो उस समय लोकनाथ को कहा कि तुम चले जाओ और और मेरे को खोज निकालो क्योंकि मेरा रदाय है और मैं अपने की सेवा हे कहानाथ गोस्वामी तुम्हें दे रहा हूं तो धाम की सेवा टॉप मोस्ट सर्विस है जो चैतन्य महाप्रभु का हृदय है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को भेज रहे थे भेजते भेजते उन्होंने एक भक्त के बारे में बोला कि नरतम मेरे एक भक्त होंगे जो ऐसा कीर्तन करेंगे कि पाषाण और जो लकड़ है वो भी पिघल जाएंगे तो तुम क्या करो आगे चलकर नरतमदास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करो तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो तीनों पार्षद है ये तीनों तीनों जब गाते थे महाप्रभु आनंदित होते थे बल्कि पत्थर भी पिघल जाते थे तो ये साधारण नहीं है इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरागे नित्य सिद्ध करी माने से ही जाय ब्रजेंद्र सु कोई व्यक्ति के हृदय में यह कन्विक्शन है कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त साधारण नहीं है चैतन्य महाप्रभु के भक्त नित्य सिद्ध सिद्धी मतलब वो वो सोल है में है ऐसा जिसके व्यक्ति निश्चित रूप से किसके पास चला जाएगा ब्रजेंद्र सुंदावन कृष्ण के पास चला जाएगा तो गौर गौरव दीपिका में इन तीन भाइयों का वर्णन आता है जिसमें कहा गया है कलावती रसोल श्री विशाखातम गीतम गायन गोविंद माधवानंद वासुदेव यथा तो वो कहते हैं कि विशाखा कई सारे गीत लिखा करते थे आ, ललिता विशाखा है ना उसमें से विशाखा देवी रोज गीत लिखते उनके हाथ में हमेशा पेपर और पेन होता है गीत भी लिखती है और सबकी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। तो ऐसे जो विशा कई गीतों की रचना करते थे उन गीतों का गाने का सेवा किसके पास था ये तीनों भाइयों के पास था तो कृष्ण की लीला में ये तीनों ब्रदर्स गोपिया है हाँ जो गोविंद है वो कलावती सखी है और जो माधवानंद है या माधव घोष है कृष्ण लीला में लसा सखी है और जो वासुदेव घोष है वो गुण तुंगा सखी है, है उनमें से एक है तो इस प्रकार से कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु के लीला में विशेष रूप से गान करते हैं और जो कृष्ण लीला में विशाखा के द्वारा गाए हुए गीतों का गान करने का सेवा इनके पास है तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को एक दिन बहुत दुख हो जाता है और वो सोचते हैं कि मैंने नवद्वीप छोड़ा और जगन्नाथपुरी आकर मैं निवास कर रहा हूँ तो एक दुख उनके हृदय में था कि मैं यहाँ चला आया मैंने वहां नाम संकीर्तन शुरू किया लेकिन अभी मेरे बाद कौन वहां बंगाल में प्रचार करेगा कौन नाम संकीर्तन करेगा ये नित्यानंदा भी मेरे साथ आकर जगन्नाथपुरी में रह रहा है और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है तो एक दिन नित्यानंद प्रभु को साइड में लेते चैतन्य महाप्रभु और कहते कि नित्यानंदा आप क्या करो आप विवाह करो आप जाओ बंगाल और शादी कर लो शादी करके बंगाल में प्रचार करो बंगाल से बाहर मत जाना और किस नाम का प्रचार करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे राम। हरे उन्होंने कहा ये कृष्ण नाम का प्रचार करो नित्यानंद प्रभु बहुत चतुर है उन्होंने एक और नाम जोड़ दिया कौन से नाम का प्रचार शुरू कर दिया और गौरांगा नाम का आ, ये जो गौरांगा का कीर्तन जितना भी हम हाँ गाते हैं सुनते हैं उसके जो नित्यानंद प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया है हाँ बाकी जितने भी गौरागा से रिलेटेड कीर्तन से चाहे वो गौरांगा का नाम है जय सचिन गौर हरे हाँ क्योंकि महाप्रभु ने कहा था बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा लेकिन यहाँ जाकर इन्होंने कृष्ण के नाम के जगह किसका लगाया गौरांग का नाम बोलो गौरांगा की शिक्षा का पालन करो गौरा की आराधना करो तो दोनों चीजें नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में आकर प्रचारित की तो जब नित्यानंद प्रभु को जाने के लिए बोला तो नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु ने सोचा कुछ भक्तों को भेजता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु ने ये तीन भाई उस समय जगन्नाथपुरी में क्योंकि ये तीनों ब्रदर्स हर साल जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी रथ यात्रा के लिए जाया करते थे और उस रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब सात कीर्तन टीम्स बनाते थे रथ के आगे तो उनमें से एक लीडर ये गोविंद घोष हुआ करते थे हाँ गोविंद घोष लीड करते थे एक पूरे टीम को कृष्णदास कविराज लिखते हैं प्रधान हरिदास विष्णुदास राघव जहाव वासुदेव घोष दहोद नृत्य करें कर तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के आगे सात टीम्स बनाते थे कीर्तन के की, तो उनमें से ये तीनों भाइयों का अपना एक टीम था और चैतन्य महाप्रभु गोविंद घोष को लीडर बनाए थे तो गोविंद घोष जो जो पूरा कीर्तन टीम था उसमें एक भक्त गाता था और साथ साथ बाकी भक्त दोहराते थे तो गोविंद घोष लीडर था और गोविंद घोष गाया करते थे प्रमुख सिंगर थे और उनके साथ दोराते थे, थे छोटा हरिदास दो हरिदास थे वैसे जगन्नाथपुरी में तीन हरिदास रहते थे उनमें से एक छोटा हरिदास है और तो दूसरा हरिदास जो छोटा हरिदास है वो इनके टीम में गा, गाता था विष्णुदास थे राघव पंडित थे फिर ये माधव थे वासुदेव घोष थे जब ये गाते थे तो नाचने वाला कौन भक्त था कौन था वक्रेश्वर पंडित अब सोचो चैतन्य महाप्रभु जिनके कीर्तन में नाचते थे और आनंद अनुभव करते थे ऐसे भक्त गाए तो उनके ही मापदंड का भक्त नाचने वाला होना चाहिए हाँ तो वक्रेश्वर पंडित इतने फेमस थे चैतन्य लीला में नाचने के लिए कि वो एक ही साथ 72 घंटे नाचते थे कितने 72 आवर्स मतलब अभी डांस करना शुरू किया तो वो रुकेगी सीधा 72 आवर्स के बाद बीच में कोई गैप नहीं कोई प्रसाद नहीं कोई पानी नहीं कोई कोई चीज नहीं 72 आवर्स कंटिन्यू नाचते थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनका एक बार नृत्य देखा वक्रेश्वर पंडित का तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वक्रेश्वर तुम तो मेरे मेरे एक एक एक पंख पंख हो हो हो तुम क्या हो एक हो, तुम्हारे जैसा और भक्त तो मुझे मिल जाए ना तो मैं हमेशा उड़ता ऊपर ही मतलब महाप्रभु चाहते थे ऐसे सॉलिड सॉलिड हा मुझे डिवोटिज हो तो वैसे ही वक्रेश्वर पंडित उस कीर्तन में नाचा करते थे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ये जो भक्त थे जब नित्यानंद प्रभु को भेजा तब तो महाप्रभु ने इन दो भक्तों को भेजा माधव घोष को भेजा और वासु घोष को भेजा बंगाल में आए उन्होंने बहुत कीर्तन का प्रचार किया बहुत वैष्णव गीतों की रचना की और चैतन्य महाप्रभु के पास उनकी सेवा के लिए गोविंद घोष रह गए तो महाप्रभु की लीला में कई गोविंद है एक तो उनका पर्सनल सर्वेंट गोविंद था जो ईश्वरपुरे के शिष्य थे तो ये दूसरे गोविंद भी थे गोविंद घोष जो महाप्रभु की महाराई के सेवा करते थे और गोविंद को असिस्ट करते थे और दूसरा वहाँ रहकर वो कीर्तन किया करते थे तो चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु को भेजा था तो नित्यानंद प्रभु जब बंगाल आए थे और बंगाल में कहा आए थे चैतन्य भागवत में वर्णन आता है हे न मे नित्यानंद श्रेयानंद धाम आ गंगा तिर पानी हटी ग्राम किच नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते पानी हटी गाँव में आए और वहाँ आकर राघव पंडित के घर में रहे राघव पंडित ने उनका बहुत आदर सत्कार सम्मान किया और घर में जैसे पहुंचे नित्यानंद प्रभु के हृदय में घर में घुसते एक इच्छा जागृत हो गयी कौन सी इच्छा कि मुझे डांस करना है ये नित्यानंद प्रभु इसलिए उनको अवधूत कहा जाता है कि उनका कुछ भरोसा नहीं है कब उनको क्या चाहिए और कब क्या करेंगे हाँ तो ऐसे नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर में पहुंचे तो उनके हृदय में नृत्य करने की इच्छा हो गई डांस करने की इच्छा हो गई तो राघव पंडित कहते गाएगा कौन अभी जैसे हम सब लोग गाना चाहते हैं ना माइक लेना चाहते हैं हम कोई पीछे गाना नहीं चाहता हम सब कहा गाना चाहते हैं माइक में गाना चाहते हैं वास्तव में आप चाहे माइक में गालो या पीछे गालो आपकी मनोवृत्ति ठीक है तो कृष्ण उस कीर्तन को स्वीकारेंगे जब आप माइक में गाओ सोचोगे कि मैं लीड करूंगा माइक में और आपका पूरा ध्यान इस पे है कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूं पीछे जितने लोग हैं उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ वो मेरे कीर्तन से नाच जाए पूरे पसीने पसीने हो जाए मेरे कीर्तन से प्रभावित हो जाए तो ऐसा कीर्तन आपको नरक ले जाएगा कृष्ण के चरणों में नहीं ले जाएगा हाँ जैसे एक मुर्गा था एक गांव में एक मुर्गा था और वो मुर्गा रोज सुबह उठ के क्या देता था क्या कहते हैं उसको बांध देता था बहुत जोर से आवाज करता था गांव में जब हम छोटे थे तो गांव में हम वो मुर्गे की आवाज़ से उठते थे कि अरे हमें 4:30 हो गए हैं या 5 बज गए हैं 4 बज गए हैं तो वैसे ही उस गांव में लोग अपने खेती के काम वगैरह करते थे एक मुर्गा था जो सबसे हट्टा कट्टा सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा गाने में माहिर था कीर्तन करने में माहिर था और पूरे गांव को पता था ये बेस्ट मुर्गा है आ? सब उसकी स्तुति करते थे प्रशंसा करते थे और तो एक दिन क्या हो गया और उसको भी लगा आई एम समिंग मैं कुछ हो माया देवी क्या करती है आपको ये जशाती है कि प्रभु तुम भी कुछ हो इस मंदिर में हाँ इस कम्युनिटी में तुम भी कुछ हो तुम साधारण नहीं हो तुम्हारा भी एक महत्वपूर्ण रोल है जैसे माया देवी कहे, आपको जचाती है तो समझ लेना चाहिए कि अभी मेरे बुरे दिन आने वाले हैं, चेतना कम से कम, मेरी आध्यात्मिक चेतना गिरने वाली है तो लेकिन उस गांव के बाहर कुछ सियार थे जो सियार आ, उनका ध्यान सियारों का किस पे था इस बड़े वाले मुर्गे पर था जो गायक होता था तो ये सियारा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते थे गांव में आके करे कैसे इस मुर्गी को पकड़ा जाए खाया जाए फिस्ट बनाई जाए तो एक दिन क्या हो गया सभी लोग गए काम करने के लिए खेतों में सुबह अर्ली मॉर्निंग और आ, कुछ एक एक दो चार सियारा ऐसे घूम घूम के आ गए और इसको ना आदत लगी थी अपनी प्रशंसा सुनने की और इसको थोड़ा गर्व भी था कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ हाँ तो वैसे ही इस मुर्गे को लगा कि मैं भी बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ गायक हूँ सुबह मेरे कारण सब उठते हैं हाँ भूल जाते कि कृष्ण सारे कारणों के कारण हैं कहते है, मैं कारण हूँ यहाँ हाँ मेरे कारण से सब यहाँ बैठे हैं तो जैसे ही ये सियार आए वहा तो ये मुर्गे ने देखा अच्छा सीआर लोग आए हैं तो इसने थोड़ा सा ऊंचे जगह में खोद के ऊपर बैठ गया उसको लगा ये सीआर मुझे कुछ खा देंगे मारेंगे तो उसने सियारे थे हम बहुत दूर से आए हैं सीआर भी गाने में दक्ष है मायापुर आप गए हो शाम के समय में सारे सीआर इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं अपनी धुन छेड़ देते हैं अब मायापुर में जो पहली बार जाता है ना वो डरे जाता है ये आवाजें कहाँ से आ रही है हाँ बहुत ही भयावह आवाजें होती है जैसे अंधकार होता है या सुबह आप मंगल निकलते हो तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं तो जो पहली बार मायापुर जाता है उसको डरे लगा रहता है तो ये सियार आया और उन्होंने कहा हम तो बहुत दूर से आए हैं और हमने आपका नाम बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो आग? और बहुत अच्छा गाते हो थोड़ा सा गा के सुनाओ हमें तो उन्होंने कहा मैं नहीं अभी नहीं तो गान तो तो गाना शुरू करता लेकिन सिया ने कहा बहुत उछे हो बहुत उछे उन्होंने ठीक से सुनाई नहीं देगा आप क्या करो थोड़ा सा नजदीक आ जाओ थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा मत रखो, थोड़ा नजदीक तो हम पूरा आनंद उठाएंगे आपके सिंगिंग का, और उसको बहुत चढ़ा दिया कि कितने कितने में हमने ब्रह्मन किया, कितने को देखा, लेकिन आपके जैसा मुर्गा नहीं देखा जो गाने में इतना दक्ष है हटा कट्टा है सुंदर है और ऐसे कर कर के उसको इतना चढ़ा दिया उसने फिर किया ना अपना गला ऊपर कर दिया और नजदीक थे सियाल और जैसे ही सारे शुरू रहा था अपने था छेड़ने वाला जोर से उसी क्षण ने क्या कर दिया दबोच के पकड़ लिया इसको चैतन्य में बोला गया है कि कृष्ण बोलिया जीव भोग करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे इसको कहते झापटिया धरे अब भोगवाछा मीन्स क्या भोगवांछा के कई प्रकार हैं इंद्रियों के माध्यम से आ, जैसे हम लोग में भ्रमित हो जाते हैं कोई व्यक्ति मानसिक इंद्रिय तृप्ति करता है कोई व्यक्ति को आदर चाहिए सम्मान चाहिए वो उसका सेंस है तो जो भोगवांछा है वो कई प्रकार की है भक्ति ठाकुर ने चार प्रकार की बोली है तो ऐसे जो भोगवा है ये भी एक है कि मैं इतना इतना अच्छा गाता हूं, जिससे लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं हो जाते हैं। तो जैसे तो सियार के रूप में माया देवी ने क्या कर दिया उसको झापटिया धरे और उसका वहां ही विनाश हो जाता है तो इस प्रकार से कभी कभी हम कीर्तन भी करते हैं कृष्ण का कीर्तन हो रहा हो लेकिन हमारी मनोवृत्ति ठीक नहीं है तो कीर्तन कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा इसलिए तो सनातन गोस्वामी ने क्या बोला गया बोला है कि कि ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए हाँ जो व्यक्ति क्या है भगवान का भक्त या सेवा की भावना नहीं है उसके हृदय में जिसके हृदय में ऐसी भोग की भावना है ऐसे व्यक्ति व्यक्ति से सुनेंगे तो क्या होगा शुद्धि नहीं होगी बल्कि वही भोग की भावना हमारे हृदय में बढ़ने लगेगी इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा जिस प्रकार से साप दूध को पीता है और वही दूध आप पान कर लेते हो आ, क्योंकि दूध का रंग तो बदलता नहीं है हा ये जो हरे कृष्णा मंत्र गाएंगे तो वो मंत्रा बदलता थोड़ी है हाँ लेकिन वास्तव में वो मनोवृत्ति हम हाँ, उस व्यक्ति की हम स्वीकार करते हैं जिस प्रकार से जब आप भोग लगाते हो हाँ तो उस प्रकार जो व्यक्ति कुक करता है उसकी मनोवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है हाँ तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो कीर्तन की भावना कोई व्यक्ति रखता है तो व्यक्ति गुरु कृष्ण और वैष्णव को प्रसन्न नहीं करेगा आ, तो एक बार एक व्यक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी नवद्वीप में थे तो उस समय में आ, एक व्यक्ति कुछ कीर्तन गा रहे थे हरे कृष्ण मंत्र का एक पार्टी आया और वो पार्टी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहा था गौर कृष्णदास बाबा जी या जगन्नाथ दत् बाबा जी ने कहा कि ये लोग कीर्तन नहीं कर रहे हैं ये केवल टका टका कर रहे हैं मत टका क्या? नोट नोट हाँ मतलब पैसा पैसा कह रहे हैं कि कीर्तन के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहती है संकीर्तन पार्टी जैसे बंगाल में कई संकीर्तन पार्टी है कीर्तन करते हैं लेकिन आंतरिक उद्देश्य क्या होता है लोगों से धन इकट्ठा करो हाँ तो ऐसी मनोवृत्ति वो कहते हैं कि इनका ये हरे कृष्ण मंत्र मुझे सुनाई नहीं दे रहा है इनका केवल टका टका धन धन मुझे सुनाई दे रहा है आ, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति कीर्तन भी कर रहा हो तो वो कीर्तन लंबे समय तक भी करे तो भी वो शुद्ध नहीं होगा इसलिए हाँ कहा गया है बहुजन में करी यदि श्रवन कीर्तन तबोतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन तो कीर्तन करने की भावना ये होनी चाहिए कि ये मुझे वास्तव में वैष्णव की कृपा से अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके द्वारा मैं गुरु और कृष्ण का गुणगान कर सकूं अपनी शुद्धि के लिए उस भावना से और हरे नाम पर फोकस्ड करते हुए जब हम उच्चारण करते हैं तो वो प्रभावात्मक कीर्तन होता है कई व्यक्ति कई बार कीर्तन क्यून्स में ही लिप्त हो जाता है इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया बहुत सरल मंत्र दिया और प्रभुपाद बहुत सरल धुन गाया करते थे है ना? हरे कृष्ण मंत्र की जो धुन है शिल प्रभुपद ने गाई हुई वो सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाली है तो ऐसे नित्यानंद प्रभु को जब नाचने की इच्छा हो गई राघव पंडित के घर में तो फिर इनको कहा कि आप लोग कीर्तन करो तो इन्होंने कीर्तन किया और जिसके द्वारा वर्णन आता है माधव कीर्तन तत्पर ऐसी नहीं है से तो जब उन्होंने कीर्तन किया जिस कीर्तन को सुनकर नित्यानंद प्रभु हम स्वयं नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते नित्यानंद प्रभु गिर जाते थे और गिरने के बाद सारे भक्तों ने उनको उठाकर आसन में रखा और नित्यानंद प्रभु ने कहा मेरा अभिषेक करो फिर सारे भक्तों ने गंगा का जल लाया और नित्यानंद प्रभु के मस्तक के ऊपर जल डाला और इवन अभिषेक भी हम करते हैं तो कृष्ण को आनंद देने के लिए करते हैं जब उनके माथे पे अधिक से अधिक क्या डालना चाहिए जल या जो भी पंचामृत होता है जिसके द्वारा कृष्ण आनंदित होते हैं तो ऐसे गोविंद घोष का हैं और जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अधिक हां प्रिय थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप में भी थे और जगन्नाथ पुरी में थे और बहुत ही बेस्ट कीर्तन या थे जिनके कीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आनंदित होते थे पत्थर भी पिघल जाते थे तो ऐसे ये तीनों भाई हैं तीनों भाइयों ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की अपने पूरे जीवन भर जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहे तो ये तीनों ब्रदर बंगाल में आग्रद्वीप नामक स्थान है वहा उन्होंने निवास किया उनमें से एक डिबोटी है वासुघोष हाँ उनका कोई नहीं था उनके लिए भगवान गोपीनाथ साक्षात विग्रह प्रकट हो गए इनको लगा मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरा शादक कौन करेगा मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा वासुघोष को लगा तो गोपीनाथ उनके सपने में आते कहते अरे तुम अपने आपको अकेला मन समझो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ गोपीनाथ ने क्या बोला मैं आपका पुत्र हूँ वासुदेव घोष को जैसे गुंडीचा को बोला था जगतनाथ ने चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना श्रीवास और मालिनी को कि मैं आपका पुत्र हूँ उसी प्रकार से वासुघोष को बोला चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ ने कि मैं आपका पुत्र हूं जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा गोपीनाथ के विग्रह ने उनके अंतिम संस्कार किया और आज भी जब उनका श्राद्ध होता है तिरुभाव तिथि आता है गोपीनाथ के विग्रह सारे श्राद्ध सेरेमनी करते हैं गोपीनाथ के विग्रहों को बिठाया जाता है लाकर श्राद्ध कराते प्रॉपरली हाँ इतना प्रेम दर्शाते हैं गोपीनाथ हाँ अपने भक्तों के लिए विशेष रूप से हाँ वासुदेव घोष गोविंद घोष और माधव घोष हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे गोविंद श्रीलगोविंदोष तिभावतिथि मामोत्सव के पाप मोचनी एकादशी के श्रील प्रभुपाद के केोर प्रेमानंदे